ईश्वर की अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नववा प्रकरण है दीप प्रकरण उसको लेकर विचार कर रहे तो अभी तक ये विचार हुआ साधक के सामने जिज्ञासु के सामने तीन प्रतिबंधक उपस्थित होते हैं भूत प्रतिबंधक वर्तमान प्रतिबंधक और भावी प्रतिबंधक अथवा आगामी भूत प्रतिबंधक और चार प्रकार के वर्तमान प्रतिबंधक विषय शक्त्यादि के प्रयत्न के द्वारा विचार के द्वारा हटा सकते किंतु जो भावी प्रतिबंधक है आगामी प्रतिबंधक वो जब तक प्रारब्ध है तब तक उसको भोगना पड़ेगा और वो समाप्त होते हुए प्रतिबंधक हटते हुए उसको ज्ञान हो सकता है उसमें भी दो प्रकार दिखा दिया उन्होंने यदि साधना अवस्था में जिसके अंदर पूर्ण रूप वैराग्य नहीं श्रवण मनन तो किया है पूर्ण रूप से वैराग्य तो मरने के बाद पुण्यलोक में जाकर वहां भोग भोगने के पश्चात शुचि नाम श्रीमता वहां जन्म लेता है और यदि निष्प्रेहा जिसके अंदर कोई स्प्रेहा ही नहीं है चाहत नहीं है पूर्वक साधना की थी और वो है योगियों के कुल में जन्म लेता है किंतु ये तो जन्म दुर्लभ बता दे और वहीं अधिक विचार करते करते पुनः वो ज्ञान को प्राप्त करता है ये बता दे उसके बाद उसे अतिरिक्त एक प्रतिबंधक बता रहे हैं ये तो हो गया उसके बाद आवांतर अर्थात और एक प्रतिबंधक अंतर वो प्रतिबंधक वो है पहले उसके अंदर ये विचार आ गए मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है तीव्र इच्छा हो गई क्योंकि सुना ब्रह्मलोक बहुत बढ़िया सुंदर है ऐसे वर्णन किया है तो इसलिए मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त करना है ईश्चर्य बाद में क्या हुआ उन्होंने सोचा रे ब्रह्मलोक से क्या करें मुक्त होना है इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन में लग गए तो श्रवण मनन निधिध्यासन में तो लग गए तत्वज्ञान तो हुआ नहीं उतने में शरीर छूट गया और वो क्या है ब्रह्मलोक में जाता है ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे और ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के बाद ब्रह्म के साथ उसके वहां मुक्ति होती उसी का नाम है क्रम मुक्ति इसको कहते हैं क्रम मुक्ति यहां से ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे और ब्रह्म के जो कल्प है उस कल्प का मतलब दोनों अर्थ होता है ब्रह्म का एक दिन समाप्ति को भी कल्प मानते अथवा सौ साल समाप्ति को भी कल्प मानते तो वहां ब्रह्म की आयु समाप्त हो जाती है सौ साल तभी ब्रह्म के साथ साथ वो भी मुक्त तो होता है उनको वहां कौन उपदेश करेंगे क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है ना और अभी तक उसको ज्ञान हुआ नहीं है तो वहां कौन उपदेश करेंगे वहां दो समाधान के हैं अन्यत्र भगवान बाश्यकारादी ने एक तो ए समाधान है यह जो साधन अवस्था में उन्होंने खूब विचार किया है श्रवण मनन निधि किया है ज्ञान क्यों नहीं हुआ इच्छा बड़ी थी ना वो तीव्र इच्छा ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की उसने ज्ञान होने नहीं दिया अब ये जो यहां श्रवण मनन निधि किया है वहां उसको स्मरण हो जाता है यहां जो किया था वही श्रवण हो, स्मरण होता है उसके बल से वो मुक्त हो सके ये हाँ जैसा उनकी बुद्धि इतनी आगे बताएंगे इतनी शुद्धि हुई है ना इसे स्मरण होता है साधनावस्था में जो किया है स्मरण हो जाता अथवा स्वयं ब्रह्मा जी वहां उपदेश करते हैं तो उससे ज्ञान होता है तो ये बता दिया ये भी एक प्रतिबंधक थोड़ी सी इच्छा रही वही उसको प्रतिबंधक माना यही हम विचार कर रहे थे बावन में उसकी शायद श्लोक तो हुआ था तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ वेदांत का मतलब वेद का अंत वेद का दो भाग है ना वेदादि वेदांत एक वेद का आदि भाग और दूसरा वेदांत वेद का आदि भाग हो गया कर्म वेद का अंतिम भाग हो गया ज्ञान वेद का आदि भाग का नाम है पूर्व मीमांसा उसको लेके विचार करना पूर्व मीमांसा हाँ। मीमांसा का अर्थ पहले बताया था पूजनीय विचार तो वेद का आदि भाग को लेकर जो विचार किया है जयमिनी ने भगवान वेद के शिष्य ये पूर्व में वेद का जो अंतिम भाग है अर्थात उपनिषद उसको लेके विचार किया है उत्तर में मांसाह ब्रह्मसूत्र इसलिए वेद दो ही है आदि और अंत उपासना है वो आदि में भी जा सकती है अंत में भी जा सकते तो इसलिए अधिक से अधिक उपासना अंत में ली है सारी उपनिषद देखिए छांदोग्य में पांच अध्याय तक उपासना है, बृहदारण्य में पहले भी उपासना है, सभी में तो इधर लिया है क्योंकि सहायक तो है ना इसीलिए कृष्ण नंबर वेदांत विज्ञान अर्थात उपनिषद प्रतिपाद्य तत्व्ञान ये लेना जो उपनिषद में बताया हुआ जो विचार है उस विज्ञान के द्वारा सुनिश्चिता निश्चित नहीं किंतु सुनिश्चिता तो वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ कौन है बस परमात्मा अर्थात ब्रह्म तत्व उस ब्रह्म तत्व को क्या किया सुनिश्चित सुनिश्चित का मतलब दृढ़ परोक्ष हुआ है अपरोक्ष नहीं हुआ है उसको क्यों नहीं हुआ वो इच्छा है ना वो होने नहीं दे रहे पहले वाली इच्छा तो इसलिए सुनिश्चिता मतलब अच्छे प्रकार से उन्होंने निश्चय किया अर्थात परोक्ष रूप से बिल्कुल दृढ़ परोक्ष हुआ है असत्वापाद आवरण हट भी गया और परोक्ष में भी नहीं दृढ़ परोक्ष हुआ है यही बोले सुनिश्चितार्थ तो अर्थ हो गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ का मतलब है उपनिषद का विचार करते करते बिल्कुल परोक्ष ज्ञान में बिल्कुल शंका है नहीं बिल्कुल हुआ निष्ठापूर्वक इसी का नाम है सुनिश्चितार्थ अब देखिए हां वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ मतलब अपरोक्ष नहीं ले सकता अपरोक्ष नहीं ले सकते क्योंकि वो ब्रह्मलोक में जाके उसको ज्ञान हो रहे ना तो इसलिए वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व है उसके विषय में बिल्कुल ठीक ठीक से परोक्ष ज्ञान हो है उसको अभी उसमें कोई ननुनचा है नहीं उसी का नाम है इतिशास्त्रता का मतलब है मुंडक उपनिषद में प्रतिपाद्य जो शास्त्र के बल से मुंडक में आया है मुंडक उपनिषद में प्रतिपादन किया श्रुति के बल से क्या होगा वहां जाकर मुक्त हो जाता वहां मतलब पहले इच्छा पड़ी थी ना वहां इच्छा के अनुसार वहां जाता यही बात अहंग्रोपासक भी भी अहंग्रोपासक है ना वो भी अभेद रूप से उपासना कर रहे और वेदांती भी चिंतन क्या कर रहा है अभेद रूप से तो वेदांत चिंतन करने वाला मुक्त हो रहे और अभेध रूप उपासना करने वाला ब्रह्मलोक में जा रहा है ये कैसी बात है दोनों एक ही कर रहे हैं ना वेदांति भी क्या है जीव और ब्रह्म का विचार कर रहे हैं उससे करते करते यही ज्ञान हो रहा है और अहंग्रोपासक वो भी अभेद रूप से कर रहे हैं तो वो भी मुक्त होना चाहिए ना इसलिए है यद्यपि वो अहंग्र रूप अभेद रूप से उपासना कर रहे किंतु पहले उसके अंदर ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की जो इच्छा थी उससे अभेद बोध नहीं हो रहा है इसलिए उसको ब्रह्मलोक में जाना पड़ा वहां से मुक्त भले हो इसलिए वहां जाना पड़ा भेद नहीं है वो भी अभेद ही चिंतन कर रहा है किंतु पहले जो इच्छा पड़ी थी उसके अंदर वो इच्छा के कारण थोड़ी सी वो आपको ब्रह्मलोक में ले जाता है अभी तो ज्ञान हुआ नहीं ना ज्ञान हो तो अलग बात है ज्ञान हुआ नहीं है। इच्छा ज्ञान हो इच्छा जावे तब तो हो तो हो गया वो कोई आपत्ति नहीं कि वो इच्छा आपको ज्ञान होने नहीं देंगी त्यूरी इच्छा थी ना वो ज्ञान होने नहीं देंगी तो वहां जाने के बाद आपको ज्ञान हो जाएगा इतना तीव्र इच्छा पड़ी थी ना पहले बाद में भले ही छोड़ दे, उसका थोड़ा सा सूक्ष्म रहने से आपको होने नहीं देंगे वो भोग देख आपको समाप्त करके जान देंगे हाँ ये भी प्रतिबंधक इसलिए बोल रहा रहे इति शास्त्रता मतलब मुंडक उपनिषद में प्रतिपादित शास्त्र के बल से ब्रह्मलोके अर्थात वो ब्रह्मलोक में जाकर इस प्रकार जो चिंतन करने वाला ब्रह्मलोक में जाकर सोच लेना स ब्रह्मलोके कल्पांत कल कल्पांत तो मतलब ब्रह्मा की आयु समाप्ति के बाद ब्रह्मा की जो आयु है ना सौ साल उसके समाप्ति के साथ ब्रह मुचते ब्रह्म के साथ साथ मुक्त हो जाता है कौन ये जो पहले तीव्र इच्छा रखकर बाद में श्रवण आदि में प्रवृत्त हुआ था तत्व ज्ञान नहीं हुआ दृढ़ परोक्ष हुआ है ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्म के साथ वो भी मुक्त होता है इसमें प्रमाण क्या है इति शास्त्रता। इति शास्त्रता मतलब मुंडक उपनिषद श्रुति के बल से सौ साल है उसमें क्या है वहां के सौ साल हमारे दृष्टि से लंबे हो गए तब तक रहेंगे वहां और क्या आराम से वहां कोई ये नहीं ना बस आनंद आनंद और क्या रहेंगे और उसके बाद मुक्त हो जाएंगे वो तो इसीलिए बोलते हैं ना बहुत लोग यहा चेद अवेदित क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है कटुपनिषित में बता दिया मनुष्य लोक में वो तत्व स्पष्ट भान होता है और दूसरा है ब्रह्मलोक में भान होता है दो जगह में भान होता है बाकी लोक है लोक में वहां स्पष्ट भान नहीं होता है या तो यह मनुष्य लोक में अथवा लोक में तो ये ब्रह्मा लोक में पहले आपको जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और उतने प्रयत्न में मनुष्य लोक में उसको पहचान सकते तो दो ही जगह में स्पष्ट भान हो तो ब्रह्मलोक में जाना पड़े स्वर्गलोक हो अथवा गंधर्वलोक है पितृलोक है वहां तत्व का बोध नहीं के बराबर तो इसलिए मनुष्य लोक में सबसे सरल है जितना प्रयत्न ब्रह्मलोक में जाने के लिए करेंगे उतने ही प्रयत्न से यहां पर मुक्त हो सकते हैं हाँ जी हाँ आधे से भी हो जाए तो इसीलिए हाँ इसलिए श्रेष्ठ माना है ना और हाँ। क्या तो हाँ इसलिए बोलते हैं ना ब्रह्मणा परार्ध्य द्वितीय परार्ध्य संकल्प करते हैं विष्णु और विष्णु करके ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे अभी वैवस्वत मन मंत्र जल रहा है <coughs> क्योंकि एक ब्रह्म के दिन में चौदह मनो बदल जाते हैं एक दिन में <coughs> तो ये बोल रहे ब्रह्म लो के सा, सा मतलब इस प्रकार ब्रह्म लोक प्राप्त हुआ जो व्यक्ति कल्पांत्य कल्पांत्य बोल तो ब्रह्म की आयु समाप्ति के बाद ब्रह्मणा सहमुचते ब्रह्म के साथ वो मुक्त होता है उसमें क्या प्रमा, कौन प्रमाण है इति शास्त्र का श्रुति प्रमाण है कौन सी श्रुति है आचार्य जी ने तो नहीं बता दिया तो टीकाकार बताएंगे टीका देखिए है ना ये प्रतीक है तूषिकाके वेदुनि सन्यास शुद्ध शुद्धसत् ते ब्रह्म लोके तो परा परामृता पिमुच्ये मुंडक कौन मुक्त होता है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता वेदांत विज्ञान अर्थात उपनिषद विचार उस विचार के द्वारा सुनिश्चिता मतलब ब्रह्म को परोक्ष रूप से निश्चय किया किंतु अभी तक अपरोक्ष हुआ नहीं परोक्ष विषय में बिल्कुल जितने भी संशय विपर्य सार निवृत्त हो कोई नहीं ऐसा निश्चय किया का मतलब त्याग वैराग्य वैराग्य वैराग्यपूर्वक किया था ना अठारहवें अध्याय में अर्जुन ने सन्यास और त्याग में क्या भेद है वाले श्लोक में भगवान आप निश्चय करके मुझे बता दीजिए सन्यास और त्याग में क्या भेद है भगवान ने दूसरा दूसरा मत बता दिया अंत में बोल तो अपना मत बता सन्यास और त्याग एक ही त्याग का नाम ही सन्यास इसका त्याग पुत्रेश वित्तेषणाश्च लोके वित्ताया बधा दारणिक में बोल रहे हैं तो दो प्रकार का है सन्यास, एक बाह्य सन्यास, एक आभ्यंतर सन्यास। बाह्य सन्यास का नाम है लिंग संन्यासकार थे उसका नाम है लिंग सन्यास। वो भी भेद के है अलग है कुटिचक है बौद्धक है हंस है परमांस करके नारद परिवराजक में हुआ भेद के परंपरा है लिंग संन्यास हाँ नारद परिवराजक ने बता दिया वहां कुटिचक भी है बौद्धक भी है हमस है परम हंस कुटिचक का मतलब यही अपने ही जो घर में नहीं रह रहे घर का कोई बगीचा आदि में कुटिया बना के रहता है वृद्ध है जाने नहीं सके घर के कोई बाहर जाके कुटिया बना रहे घर से इतना ही संबंध है केवल विक्ष मात्रा है और कुछ नहीं बाकी अपने साधन में लग रहा है उसको बोलते कुटीचक बौद्धक का मतलब किसी तीर्थ क्षेत्र में आधार रहे, शिखर सूत्र आदि धारण किया है ये बौद्धक है उसके बाद हमस हमस है और उसके बाद समान है। हमस का मतलब है हमस के समान अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी जैसे हाँ और परमांश में भी दो करते हैं ये विविदिशा और विद्वत्त दोनों मान एक विविधिशा संन्यास है विविधिशा मतलब जानने की इच्छा है ना शिक्षक शिकसोत्रा ये उसमें हमसे में हम आते हैं और परमांश में भी एक विविदिशा और विद्वत् संन्यास विविधिशा मतलब जानने की इच्छा इसलिए संन्यास ले रहे और विद्वत बोलते जानने के बाद तो जानने के लिए जो संन्यास होता है वो ज्ञान का अंग होता है अंग हो गया और विद्वत संन्यास से उसका स्वरूप हो जाता है जैसा बारहवें अध्याय में वो लक्षण बता दिया अब अदृष्टा सर्वभूता मैत्राकूर्ण में बचा अभी देखिए ये ज्ञानी का स्वरूप हो गया और साधक के लिए ये साधना हो गई साधक के लिए साधना हो जाएगी और ज्ञानी का स्वरूप हो जाता वैसा ही विविधिशाह है उसके लिए ज्ञान का अंग हो गया साधन हो गया और विद्वत् है उसका स्वरूप हो जाता है ये अंदर किंतु यहां जो बता रहे सन्यास योगा मतलब मुख्य रूप से आभ्यंतर सन्यास यदि आपका बाह्य सन्यास है आभ्यंतर सन्यास नहीं है तभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता पुत्रेश वित्तेषण लोकेष्षणाश्च धारण के में बता रहे हैं युताया तीन ऐणा है बाद में उन तीनों को दो के अंतर्भूत किया है एक साध्य ए एक साधना ऐणा एक फल की इच्छा एक साधना की इच्छा दो ही इच्छा होती तो दोनों इच्छाओं से रहित उसको बोलते मुक्त संन्यास मुख्य को यहां संकेत कर रहे हैं जहां भी दो होता है ना जैसा आपको भोजन बना रहे भोजन क्यों बना रहे जैसा मान दीजिए भूख लगी है भूख लगी है उसके भूख निवृत्ति करने के लिए आप साधना मिलेंगे भोजन बनाना तो इसलिए दो इच्छा एक पहले फल की इच्छा होती है मुझे ये फल मिलेगा इसकी इच्छा हो गई तो फल की इच्छा होने से काम नहीं चलेगा तभी साधना की इच्छा होती तो फल को मैं कैसा प्राप्त करूं तभी जाके साधना की इच्छा होती जैसा मान लीजिए किसी को धन प्राप्त करने की इच्छा हो गई और धन प्राप्त करने की इच्छा से काम नहीं चलेगा का। कैसा प्राप्त करूं उसके लिए साधना की इच्छा होती है तो वैसे ही यहां एक साध्य साध्य की इच्छा पहले साध्य की इच्छा होती है तभी साध्य की इच्छा होने के बाद आपके अंदर हो तो साध्य को मैं कैसा प्राप्त करूं साधना की इच्छा जैसा मान लीजिए किसी को हो गया मुझे स्वर्ग को प्राप्त करना है स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया ये भोग आदि है करके इच्छा हो गई तो उसके बाद प्राप्त करने के लिए आप साधना की इच्छा करते याग के द्वारा याग आदि में तो वैसे ही यहां एक साध्यषा एषणा और साधनाषणा ये तीनों को अंतर्बोध किया तो दोनों से रहित होना चाहिए पाले पुत्रणा वित्तषण लोके शाह इनको दो में अंतर्बोध किया साध्यषणा और साधनाषण तो वहां कहा दिया है ये साधन है प्राप्त करने वाले लोक तीनी मान एक साधक के द्वारा प्राप्त करने वाले लोकतीन मान है दह कौन नहीं उसके साधन पुत्रेण मनुष्यलोकम जयेत कर्मण पितृलोकम जयेत विद्य देवलोकं जयेतु अब देखिए वहां साध्य तीन हो गया मनुष्यलोक पितृलोक और देवालोक प्राप्त करने के साधना हो गए मनुष्यलोक जीतने के लिए साधना है पुत्र पितृलोक को जीतने का साधन हो गया कर्म देवालोक को जीतने का साधन हो गया विद्या विद्या मतलब उपासना ये तीन साधन हो गया पुत्र कर्म उपासना और साध्य हो गया वहां मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक तो पुत्र के द्वारा वो मनुष्यलोक को जीतता मनुष्यलोक को जीतने का मतलब ये नहीं वहां बता दिया क्योंकि योग्य ये पुत्र है उसको वहां एक संप्रति कर्म करता है संप्रति मतलब पिता के पास जो जो है शास्त्र है विद्या है सब पुत्र को सोम देता और पुत्र भी उसी मार्ग में चलता है तभी जाके पिता का नाम वो उज्ज्वल करता है तभी वो पिता है ये पुत्र के द्वारा ये मनुष्य लोग को जीत जाता और कर्म के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होता है और उपासना के द्वारा ब्रम्हलोक तो ये साधन है ये साध्य जैसे किसी को ब्रह्मलोक की इच्छा हो गई ये हो गया साध्य स्वर्गलोक की इच्छा हो गई साध्य क्षण हो गई तो स्वर्गलोक की इच्छा होने से काम नहीं चलेगा ब्रह्मलोक की इच्छा होने से काम नहीं चलेगा उसके बाद आप उपासना में लगना पड़ेगा उसकी इच्छा इसलिए पहले साध्य की इच्छा उसके बाद साधन ये तीनों को दो में भाग कुछ उसी का नाम है यहां संन्यास उत्तरेषण वित्तेश लोकेषणा अथवा साध्य और साधन दोनों का त्याग है ये संन्यास योग उसको योग कहा गया है ये त्याग ही आपका योग के साथ जोड़ता है जैसे देखे गीता का जो प्रथम आद्या है विषाद योग है उसको भी योग बना दिया वो थोड़ा योग बना रहे उसको भी योग बनाया इसलिए है वो ही विषाद ही जाके परमात्मा के साथ जोड़ने जा रहे हैं जो भी योग कहते हैं परमात्मा के साथ किसी ना किसी प्रकार से जोड़े वो योग होता है संसार के साथ जुड़ जाता है वो भोग बनता है दो तत्व तो है ना हमारे अंदर ही यदि परमात्मा की तरफ से जोड़े किसना की तरह तो वो योग बनता है और संसार के साथ जोड़े वो भोग बनता है इसलिए अर्जुन का विषाद भी अर्जुन को कहा ले जा रहे भगवान के तरफ से इसलिए वो योग हो गया तो इसलिए यहां बता रहे सन्यास योगाद अर्थात त्याग रूप योग से योगाद सन्यास योगाद यतया, यतया है यतया मतलब यत्न करने वाले प्रयत्न करने वाले जो साधक संन्यासी ये बहुवचन है यति यति यतया जैसा गुरु गुरु गुरवा ये बहुवचन है हरि हरि हरिहरिहर तो यति लोग यति लोग मतलब यत्न करने वाले प्रयत्न करने वाले तो क्या करते हैं सन्यास योग से प्रयत्न करने वाले और उसे शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व का मतलब है अंतकर्ण सत्व का नाम है अंतकर्ण जिसका अंतकर्ण बिल्कुल क्या हुआ शुद्ध हो गया तो भगवान बाश्यकार ने एक जगह बता दिया है जहां मिश्रित सत्ता मिश्रित शुद्ध सत्ता हो जाता है तभी उस साधक के अंदर साधना प्राकट्य होते कौन तो अमानित्व अदम्बित्व तेरहवे अध्याय में बता दिया बीस साधना वो मिश्रित शुद्ध सत्व में तो मिश्रित शुद्ध सत्व का मतलब क्या है सत्व सत्ता शुद्ध सत्व है किंतु रजोगुण और तमोगुण थोड़ा थोड़ा मिश्रित और बिल्कुल शुद्ध सत्व हो गया तभी ब्रह्म को धारण करने का सामर्थ्य आता है उसमें अंतकरण में पहले अंतकरण में मिश्रित होने से वो साधना अवस्था थी उस साधना के द्वारा बिल्कुल शुद्ध सत्व हो गए एकदम तभी जाके यहां ब्रह्म तत्व को धारण करता तो इसलिए यहां संकेत कर रहे शुद्ध सत्व ऐसे बिल्कुल शुद्ध अंतकरण हो गया जिसका थे। थे मतलब इस प्रकार वेदांत विज्ञान के द्वारा परोक्ष ज्ञान निश्चय किया है संन्यास योगादि के द्वारा जिसका अंतकण बिल्कुल शुद्ध हो गया वे लोक ब्रह्म लोकेत अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करके पर बोल स्रह्म का अंत होने पर सौ साल समाप्ति के बाद ब्रह्मा की जो सौ साल है उसके बाद परामृत अर्थात वो अमृत तत्व को प्राप्त करके परिमुच्य सर्वे सर्वे मतलब ब्रह्मलोक में जो जो लोग गए थे वहां से परिमुच्यन्ते हैं अच्छे प्रकार से मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मा के सहित यह है मुंड उपनिषद में बता दिया दें जी हाँ परंत बोल तो अर्थात ब्रह्मा के आयु अर्थात कल्प का अंत के बाद पर मतलब उस ब्रह्म के आयु समाप्त के बाद परामृत अर्थात अमृत स्वरूप होकर वहां से मुक्त हो जाते हैं ब्रह्मण सह ते सर्वे संप्राप्ते ते सर्वे ते मतलब जो भी ब्रह्मलो को प्राप्त किया था वे सब ब्रह्मण सह अर्थात कार्य ब्रह्म के साथ हिरण्यगर्भ के साथ ठीक है कार्य ब्रह्म कहिए हिरण्यगर्भ कहिए एक ही उनके साथ सर्वे संप्राप्ते ब्रह्मलोक में जो प्राप्त किए थे ना जो जो वे सब उस ब्रह्म के साथ प्रतिसंचरे वहां से ब्रह्मलोक में प्रतिसंचरण किये थे गए थे तो पराश्य अंत वहां परांत काले बताए ऊपर यहां पराश्य अंत है अर्थात ब्रह्म का जो अंत तो ब्रह्म का अंत मतलब क्या है सौ साल है वो समाप्त है ब्रह्म के अंत नहीं होता है उसके जो उपाधि है शोषाद वो अंत है कृतात्मन देखिए कृतात्मा ये क्या है कृतात्मा या आत्मा मतलब अंतकर्ण कृत संयमित शुद्ध अंतकर्ण जिसने अंतकरण को बिल्कुल संयमित किया है शुद्ध किया है उसी का नाम है कृतात्मा ऊपर जो शुद्ध सत्व है ना उसी को यहां कृतात्मा ना बोल रहे परम पदम प्रविश्यंती उस ब्रह्म के साथ साथ वे भी क्या है परम पदम परम पदम बोल तो परम तत्व पद पर का मतलब ये पद नहीं लेना गीता में न परमं निवर्तनते पद पड़ मतलब ये रादिक पद नहीं है पद का दो अर्थो पद्यते अनेद वो अलग होता है यहां पद्यते प्राप्यते पदम ये पद का मतलब है स्वरूप तत्व वो उस परम तत्व को पद का मतलब एक तत्व उस परम तत्व तो परम तत्व का मतलब तत्व में एक विशेषण दिया है परम परम का मतलब है निरतिशय सति क्षय शून्यत्व जैसा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ मोक्ष को क्या कहा परम पुरुषार्थ विशेषण लगा दिया ना चारों पुरुषार्थ है किंतु मोक्ष परम पुरुषार्थ वैसे पद कौन सा है परम पद तो परम का अर्थ होता है निरतिशय सति क्षय शून्यत्व ये दो विशेषण पढ़ है एक तो निरतिशया निरातिशय में पहले सातिशय का ज्ञान होना चाहिए तभी निरातिशय का ज्ञान होगा ना तो सातिशय का मतलब परिच्छिन्न सीमा से बंधा हुआ है उसको कहते हैं सातिशय। तीन सीमा से बंधे जाते हैं ना देशता वो तो बंधे हुए सातिशय और तीनों से जो बंधा नहीं है वो निरतिशय है तो निरतिशयत्व सती अर्थात देश काल वस्तु से अपरिचिन्ह और दूसरा है क्षय शून्यत्व तो क्षय शून्यत्व बोलते नाश रहित नाश भी दो प्रकार का होता है पहले एक बार बताया था गुणता स्वरूपता परमात्मा का गुणता नाश नहीं होता है क्यों निर्गुण है स्वरूपता नाश नहीं होता है क्यों निराकार है तो इसलिए गुण से भी नाश नहीं है स्वरूप से भी नाश नहीं इसलिए उसको कहा गया परम परम का मतलब निरतिशयत्व सती क्षय शून्य ऐसा तत्व उस तत्व को पदम प्रविश्यंती अर्थात ब्रह्म के अंदर घुस जाते प्रविष्यन्ते मतलब प्रवेश करते जैसा सत्संग में हम प्रवेश किया उसके अंदर घुस गए ऐसा ब्रह्म में घुस जाते होंगे प्रविष्यन्ते मतलब एक ही भवन थे एक हो जाते एक होने का मतलब पहले एक नहीं था क्या पहले भी था किंतु उस उपाधि ने अलग किया था जैसा महाकाश और घटाकाश पहले भी एक था घट को फोड़ दीजिए वो घटाकाश महाकाश में प्रवेश किया घटाकाश जाके महाकाश में प्रवेश किया प्रवेश नहीं पहले भी था कहानी के लिए क्या हुआ प्रवेश किया गया वैसे ही यहां बता रहे हैं प्रविष्यंती हाँ वही है अक्षर ब्रह्म है वो जो कोई अक्षर ब्रह्म कहा पर ब्रह्म का नाम है अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकर उसे कोई अक्षर ब्रह्म कहा जाता है तो इसलिए हां प्रविष्यंति का मतलब है एक ही भवंती उपाधि से रहित होकर एक स्वरूप हो जाता है कहां से उस ब्रह्मलोक से क्योंकि वहां भोगने के बाद जो भी प्रतिबंधक था थोड़ा सा वो भी हट गया और ब्रह्म के साथ साथ वो भी मुक्त होता है ये प्रमाण दिया इत्यादि आदि से और भी लीजिए यहां एक उठा दिया और भी पुराण आदि में बहुत वर्णन किया अर्थात ब्रह्मलोक में जाएंगे वहां के बाद मुक्त होता है या अन्यत्र भी है तो इत्यादि शास्त्र वशात शास्त्र बोलते तो श्रुति और स्मृति दोनों लेना इत्यादि जो शास्त्र के वश बोल तो शास्त्र के बल से ब्रह्मलोक प्राप्ति आता तो वो लोक को प्राप्त करता है कौन जो यहां पहले उसके अंदर ब्रह्मलोक प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा थी बाद में श्रवण मनन निधिध्यसन खूब किया उन्होंने किन्तु तत्वज्ञान नहीं हुआ वो ब्रह्मलोक में जाकर उस ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाता है इस विषय में अनेक शास्त्र बता रहे प्रमाण है ये बता रहे इत्यादि शास्त्रवशाद वशाद बोल तो बलात शास्त्र के बल से शास्त्र प्रमाण से ब्रह्मलोक प्राप्ति आगे अनंतरम है तो प्राप्ति अनंतरम हो गया यदि अलग करते हो ब्रह्मलोक का प्राप्ति अनंतरम पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे अनंतर बोलतो दो पश्चात तत्व कृत्या, और उस ब्रह्मलोक में जाकर तत्व का साक्षात्कार होता है। अभी तक तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ था परोक्ष था। मतलब असत्वापाद आवरण ही हटाता अभानापाद आवरण नहीं हटाता और वहां जाके प्रतिबंधक हटते अबान अपरण भी हट गए तो ये बोल रहे तत्व तत्वम मतलब यातात्मा स्वरूपम तत्व का मतलब स्वरूप साक्षात्त्य अभी देखिये वहां साक्षात्त्य साक्षात्कार करके साक्षात्कार करने वाला कोई अलग है जैसा मैं ये पुस्तक को साक्षात्कार कर रहा हूं मैं अलग हो गया पुस्तक अलग हो गया तो इसी प्रकार यहां साक्षात्कार कर रहे दूसरा करने वाला दूसरा तो द्वैत तो हो जाएगा इसलिए यहां साक्षात्कार कृत्या मतलब साक्षात अनुभव करके साक्षात का मतलब स्वयं प्रकाश यह साक्षात अपरोक्षम ब्रह्मा श्रुति बोल रहे है। जो साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है देखिए वहां साक्षात प्रयोग किया है ये भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं रुमाल, ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष है किंतु ये साक्षात नहीं ये वृत्ति के द्वारा वृत्ति बन गई वृत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे ब्रह्म बिना वृत्ति से वृत्ति के बिना क्योंकि वृत्ति उसको प्रकाशित नहीं कर सकती स्वयं प्रकाश तो इसीलिए बोल जो साक्षात मतलब साक्षात्त्य का मतलब अनुभव करके अपना स्वरूप को जान करके जानना का मतलब स्वरूप में स्थित होना ब्रह्मणा शाह ब्रह्मण मतलब कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ उसके साथ मुक्तिर भविष्यति उसके मुक्ति प्राप्त होती अर्थात कैवल्य को प्राप्त कर मुक्त तो हुआ ही पहले हो कौन तो से मुक्ति थे कर्म मुक्ति ब्रह्मलोक में जो प्राप्त कर उसी का नाम है कर्म मुक्ति और उस ब्रह्म के साथ क्या होता है वो कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करता है बोलो एवं ब्रह्मणाशह मुक्तिर्भविष्य इसका तात्पर्य यह तो निचोड़ करके जो तात्पर्य हो गया मान लीजिए कोई साधक के अंदर पहले तीव्र इच्छा थी मुझे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना करके कालांतर में उसकी इच्छा बदल गई नहीं नहीं मुझे श्रवण मनन निधि करके उस तत्व को जानना है तो श्रवण मनन में वो लग गए और श्रवण मनन भी ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम दृढ़ परोक्ष के तत्वज्ञान नहीं हुआ क्योंकि तीव्र जो इच्छा थे ना पहले उसके का वो ब्रह्मलोक में जाएंगे और उसके बाद वहां मुक्त होगा अभी देखिए यहां भी प्रतिबंधक हुआ है क्या नहीं इच्छा पहले प्रतिबंधक था प्रारब्ध पीछे जो बताया था ना वो प्रारब्ध यहां प्रारब्ध प्रतिबंधक नहीं आवांतर प्रतिबंधक इच्छा ने प्रतिबंधक किया तो इसलिए वहां ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा उसके बाद उसको मुक्त हो प्रारब्ध जो प्रतिबंधक किया था वो योगी नाम को ले जन्म लिया वहां से मुक्त हो इसलिए आवांतर मतलब दूसरा एक प्रतिबंधक यहां आचार्य ने दिखा दिया आगे जो बताएंगे जो अज्ञानी हैं उनके लिए बताने जा रहे हैं हम कल विचार का पूर्णमद पूर्णमेद पूर्णापूर्ण मुदचते पूर्णशा पूर्णमेवशिष्य ओ शा दिशा दिशा दि